इस देश का दुर्भाग्य है की हमने बहुत से उलझनों को ऐसा मान रखा है कि वे सुलझ ही नहीं सकते और एक बार कोई कौन इस तरह की धारणा बना ले तो उसकी समस्याएं फिर कभी हल नहीं होती जैसे बड़ी से बड़ी हमारी समस्या गरीबी की दरिद्रता की दीनता की लेकिन इस देश ने दीनता दरिद्रता को दूर करने की बजाय ऐसी व्याख्याएं स्वीकार करनी है जिनसे दरिद्रता कभी भी दूर नहीं हो सकेगी बजाय दरिद्रता को समझने के कि हम उसे कैसे दूर कर सके हमने दरिद्रता को इस भांति समझा है कि हम कैसे उसे स्वीकार कर सके दूर करना दूर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 और अगर मैं उसे दो पैसे दान कर रहा हूँ तो उस भिकमंगे पर दया करके नहीं वे दो पैसे में दान कर रहा हूँ अगले जन्म में फिर अमीर होने के लिए शुभ कर्म कर रहा हूँ उस भिकमे से उन दो पैसे के दान का कोई संबंध नहीं उस गरीब पर दया करने का कोई सवाल नहीं सिर्फ एक सवाल है कि उस पर दया करके मैं स्वर्ग की सीढ़ियों पर पैर रख सकता हूँ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 और अगर आज पूंजीपति के पास जितना पैसा है वो बांट दिया जाए तो देश अमीर नहीं हो जाए ये ख्याल में रखना जरूरी मुझे एक घटना याद आती है एक अमेरिकन अरबपति पति चाइल्ड से एक साम्यवादी विचारक मिलने गए और उसने रक्त चाइल्ड को कहा कि तुम्हारी वजह से मुल्क गरीब है हजारों लोग गरीब है तो रक्स चाइल्ड ने कागज उठाया कलम उठाई कुछ हिसाब लगाया और आधा डॉलर उस डॉलर मतलब मतलब? तो आधा आधा एक, एक आदमी के जुर्मे पड़ता है ये मैं बांटे देता हूँ और जिसको भी मंगना हो वो ले जाए लेकिन क्या तुम सोचते हो दुनिया अमीर हो जाए अगर आज हिंदुस्तान में दस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 देश की गरीबी के कारण और भी गहरे हैं, लेकिन क्रोध गरीब का है स्वाभाविक और इसलिए समाजवाद की बात गरीब को बड़ी अर्थपूर्ण मालूम होती मैं खुद समाजवादी हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी पचास साल तक इस देश को समाजवादी बनाने की चेष्टा अत्यंत अप्रौड़ चाइल्ड और बचकानी। पचास साल तक इस देश को समाजवादी बनाने की कोशिश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 समाजवाद पूंजीवाद का चरम विकास पूंजीवाद जब पूरी तरह विकसित होता है तो समाजवाद में रूपांतरित हो जाता है जब पूंजी इतनी अतिरिक्त हो जाती है उसे व्यक्ति के पास रखने का कोई अर्थ नहीं होता तभी वो समाज में ओवर करती तभी वो समाज में बच सकती लेकिन जब तक पूंजी बहुत कम है तब तक समाजवाद सुसाइडल आत्मघाती है अपने हाथ से मर जाने का उपाय है लेकिन ये कठिन है आज समझना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 अब तुम क्यों जूते हो 24 घंटे इसमें इसकी जगह घोड़े और बैल बैग जा सकते हैं उस बुढ़े ने कहा धीरे बोलो कहीं मेरा बेटा न सुन ले। ने कहा, क्यों लेना बेटे के चले जाने के बाद उस बूढ़े ने कहा बोलो मुझे पता है कि घोड़े जोते जा सकते हैं, लेकिन घोड़ा जोतने से मेरा जवान लड़का विश्राम करने लगेगा और श्रम जीवन की सबसे कीमती चीज है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 ये आपको उल्टी बात मालूम पड़ेगी हमें तो लगता है श्रम से ही संपत्ति पैदा होती नहीं जो कौन विश्राम खोजने की कोशिश करती है वो श्रम से बचने की कोशिश में टेक्नोलॉजी का विकास करती जो कौन श्रम से बचने की कोशिश करती है वो टेक्नोलॉजी का विकास करती है टेक्नोलॉजी सब है श्रम का अगर मुझे आपके घर तक आना है तो मैं पैदल आ सकता हूँ पद यात्रा तो आपको भी अच्छा लगेगा अखबार भी खबर छापेंगे की पद लेकिन मैं पैदल चलने से बचना चाहता हूँ इसलिए साइकिल को इजाफ करता हूँ मैं पैदल चलने से बचना चाहता हूँ इसलिए कार इजाफ़ करता हूं मैं पैदल चलने से बचना चाहता हूँ इसलिए हवाई जहाज इजाफ़ करता हूं जो कौन श्रम से बचना चाहती है वो टेक्नोलॉजी को विकसित करती जो कौन श्रम को आदर करती है वो टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं करती टेक्नोलॉजी के अतिरिक्त धन कभी पैदा नहीं होता धन होता है टेक्निक से पैदा श्रम से नहीं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 विश्राम की आकांक्षा इसलिए बुद्धिमान आदमी सब तरफ से विश्राम खोजता है क्या शायद आपने सुना हो एडिसन ने कोई एक हजार अविष्कार किए दुनिया में किसी एक आदमी ने इतने आविष्कार नहीं किए एडिसन एक फैक्ट्री में काम करता था प्रारंभ में और उसका काम इतना था केवल कि जब कोई फोन आए तो वो अपने मालिक को खबर कर दे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 गांधी जी दस छुहारे फुला के सुबह नाश्ता करते थे सोचा कि बूढ़ा और रोज रोज दुबला होता चला जाती है दस छुहारे से क्या होगा उन्होंने 12 छुहारे फुला दिए कौन गिनती करेगा लेकिन गांधी जी गिनती में होशियार थे रात जब सब काम बंद हो जाता तो कोड़ी कोड़ी का हिसाब वो आश्रम में 2 बजे रात तक करते रहते सब हिसाब करके फिर वो सोते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 और हाथ भी थक गए बहुत बहुत बुरी तरह अब खेत पर हाथ की जगह मशीन चाहिए लेकिन मशीन हमें भौतिकवादी मालूम पड़ती है। मशीन को उपयोग में लाने वाले लोग मेटेरियलिस्ट मालूम पड़ते हैं हम अध्यात्मवादी लोग हैं हम मशीन का कैसे उपयोग कर सकते है और अगर करेंगे भी तो बेईमानी से करेंगे ईमानदारी से ना करेंगे अब ये मैं माइक का उपयोग कर रहा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 मैं तो अपनी जगह बैठ के बोल रहा हूं ना तो मैं ये कहता कि माइक रखो ना मैं ये कहता कि माइक मत रखो अब यह बेईमान तरकीबें हैं मशीन का उपयोग करने की ये ज्यादा डिसऑनेस्ट मीन से अगर मशीन का उपयोग करना है तो सीधा करो उसमें पाखंड और बेईमानी की क्या जरूरत नहीं लेकिन यह तरकीब निकालनी पड़ेगी क्योंकि मशीन के उपयोग के साथ हमें ख्याल है कि भौतिकवाद ये मटेरियलिज्म ये देश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 जड़े कुरूप है, माना, लेकिन जड़ों में रस है जो वृक्षों के फूलों तक पहुंचता है। है, है देश जड़ों को इंकार कर रहा है। कहता है, हम सिर्फ फूलों को प्रेम करेंगे ये प्रेम ये प्रेम असंभव है ये प्रेम बहुत महंगा पड़ गया पांच हजार साल हमने फूलों से प्रेम करने की कोशिश की जड़ों को इनकार करके आत्मा को पाने की कोशिश की शरीर की दुश्मनी करके प्रकृति को निकृष्ट करके प्रकृति को असार करके परमात्मा का मंदिर खोजा वो हमें नहीं मिला बल्कि फूल तो मिले ही नहीं जड़े भी कुमला गई और सूख गई क्योंकि जड़ों को हमने पानी ना दिया जब हम जड़ों के दुश्मन थे तो हम पानी कैसे देते समृद्ध पैदा होगी भौतिकवाद के सहज स्वीकार से ये देश जब तक अपने चोथे अध्यात्मवाद से भरा है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 हमारे सोचने की पूरी धारा पूरा ढांचा ऐसा है अब जनसंख्या बढ़ती है वो हमारी सवाल है आज मुल्क के सामने हमारे विचारशील लोग पूछे जाके कि जनसंख्या बढ़ती है तो क्या करें? वो कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करो गांधी जी कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करो विनोबा जी कहते हैं ब्रह्मचर्य धारण करो जनसंख्या नहीं बढ़े की ब्रह्मचरी धारण करो और पांच साल का अनुभव यह कहता है कितने लोगों ने ब्रह्मचरी धारण किया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 वैज्ञानिक हो सकती है आज भी उसके आधार बदलने होंगे हमारे सोचने के आधार क्या है हमारा सोचने का आधार सदा सदाशास्त्र जब भी हम सोचते हैं तो हम पहले ये पूछते हैं गीता क्या कहती अब गीता को कब तक परेशान करेंगे और कृष्ण ने आपका क्या बिगाड़ा पैदा हो गए आपके मुल्क में तो कोई कसूर हो गया अपराध हो गए उनका पीछा कब तक करेंगे लेकिन पहले हम गीता खोलेंगे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 लेकिन अवैज्ञानिक बुद्धि शास्त्र में जाती उन्होंने भी किताब खोल के पढ़ा होगा स्त्रियों के दांत कम तो खत्म हो गई आश्चर्यजनक है लेकिन सत्य है हजारों मान्यताएं चल रही हैं क्योंकि शास्त्र में लिखी देश को एक वैज्ञानिक बुद्धि चाहिए तो हम अपने जिंदगी के सवालों को हल कर सके हमारी अवैज्ञानिक प्रवृत्ति ने बहुत कुछ समस्याएं खड़ी कर दी चारों तरफ खड़ी वो हमें घेरे हुए उनको काटना मुश्किल होगा क्योंकि विज्ञान पैदा ना हो तो टेक्नोलॉजी पैदा नहीं होगी हाँ हम ट्रांसप्लांट कर सकते पश्चिम से हम उधार टेक्नोलॉजी ला सकते लेकिन उधार बुद्धि कहाँ से लाइएगा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 नुकसान में ले जाएगा फायदे में नहीं ले जा सकता मुश्किल में डाल देगा नहीं, पहले इस देश की बुद्धि बदलनी चाहिए क्या आपको पता है कि 300 साल में में पश्चिम जो विज्ञान का विकास हुआ, उसका जन्म का कारण संदेह की प्रवृत्ति है, संदेह डाउट 300 साल में पश्चिम के युवकों ने संदेह किया पूर्वजों पर पुरुखों पर पिताओं पर पिछली सदियों पर पिछले शास्त्रों पर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 जब कोई आदमी ठीक से संदेह करता है तो उन विश्वासों पर पहुंच जाता है जो असंदिग्ध। और जब कोई आदमी पहले से विश्वास कर लेता है तो कभी असंदिग्ध विश्वासों पर नहीं पहुंच पाता है संदेह की यात्रा सत्य तक ले जाती है विश्वास की यात्रा कभी भी नहीं लेकिन हम विश्वास से भरे हुए लोग हम सब तरफ से विश्वास से जी रहे ये तोड़ना पड़ेगा ये मिटाना पड़ेगा तो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 न होने की पुरानी व्याख्याएं जला डालनी है और समृद्ध होने के नए आधार रखने भौतिक बात को स्वीकार करना है ताकि अध्यात्म का कलश स्वर्ण कलश उस पर चढ़ाया जा सके ये काम है जो देश के बुद्धिमान को करने है लेकिन देश का बुद्धिमान नारेबाजी में और नारेबाजी के साथ भीड़ भी खड़ी हो जाती भीड़ बहुत कम समझदार भीड़ को खड़ा कर लेना बहुत कठिन नहीं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 अन्यायी का भी अन्यायी जो हो सकता है वही नेता हो सकता है वो अनुयायी के पीछे चलता वो देखता है अन्यायी क्या मानता है वही कहो अन्यायी क्या चाहता है, वही कहो नारे पैदा हो गए देश 20 साल से नारों के आसपास जी रहा है इस बाजी उसमें कुछ बहुत सोच विचार नहीं उसमें कोई बहुत गहरी खोज नहीं देश के महारोह के भीतर उतरने की कोई निष्ठावान चेष्टा नहीं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 अभी इस देश को 50 साल एक परिपक्व पूंजीवाद की जरूरत एक कैपिटलिज्म की जरूरत हो मैं समाजवादी हूँ जब ऐसी बात कहता तो कठिन मालूम पड़ती समाजवादी मित्र मेरे पास आते हैं वो कहते हैं आप क्या कहते मैं ये कहता हूँ कि पूंजीवाद आ जाए तो समाजवाद आ सके पूंजीवाद ही ना आए तो समाजवाद नहीं आ सकता और मैं ये कहना चाहता हूँ की रूस का प्रयोग बहुत गहरे अर्थों में असफल हुआ है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 वो स्टोव नहीं समझ सके की स्टोव क्या है तो उन्होंने कहा कि फिर जला के बताओ चला के बताओ कि ये है क्या ये चीज क्या है वो समझे कि कोई खतरनाक यंत्र है स्टोव साधारण चाय बनाने का स्टोव चीन का सैनिक नहीं समझ सका कि क्या है गांव के किसान जबरदस्ती भर्ती कर लिए गए हैं जबरदस्ती बंदूक पकड़ा दी गई स्टोव को चीन का किस?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 समाधान इसलिए नहीं है कि समृद्धि है ही नहीं बांटिए का क्या तो चीन भीतर से गरीब और परेशान मुश्किल में उस मुश्किल को हल करता है आस पास हमले करके आस पास हमले करने से आशा बनती है चीन के आदमी को कि शायद कहीं से संपत्ति लूट लेंगे कहीं कुछ पद्रह हो जाए लेकिन कहीं से संपत्तियाँ लूटी नहीं जा सकती संपत्ति पैदा करनी पड़ती रूस चालीस साल के अनुभव के बाद नए अनुभव ले रहा है अभी 1967 में पहली दफा रूस में व्यक्तिगत कार रखने की छूट दी गई हालांकि है नहीं अभी कि व्यक्तिगत कार्य सारे लोग रख सके 150 लोग बड़े नगरों में रख सकते लेकिन व्यक्तिगत कार रखने की छूट उन्नीस में दी और ये अनुभव किया कि अब व्यक्तिगत छूट थोड़ी दो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 हमारी ईर्षा को तृप्त करती है इससे सहयोगी और उपयोगी नहीं हो जाती और भी समस्याएं हैं कल उन पर बात करूंगा आपके कोई सवाल होंगे वो लिप्त दे देंगे मेरी बातों को इतने शांति और प्रेम से सुना और स्वयंगुर हूँ और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं मेरे प्रणाम स्वीकार कर